नारद परजकोपनी अथ नारद पितामह सन्यास विधि ब्रूहति प्रपक्ष पितामह तथेत्यंगीकृत में तुश्रम स्वीकाराध्या प्रायाचिपूर्वक श्राद्ध कुर्षिव्य मनुष्य भूत पितृमात्रत्त्मेष्ट श्राद्धा कुत प्रथम सत्य वसु संयकान्श्वान्देवा दीवश्राद्धे ब्रह्म विष्णु महेश्राद्धे दिवर्षि क्षत्रियषि मनुष्यर्षि दिव्यश्राद्धेन्वसुद्रादी मनुष्य श्राद्ध सनत्सनंदनकुम सनत्सुजाता पंच महाभूतानि भूतश्राधे पृथिव्यादमहाूता चक्षुरा करना चतुर्विधूतग्र ग्रा पितृश्राध पितृपितामह प्रता महातृश्राध मतृपितामह प्रतामी धात्मश्राध आत्मितृपिता महाजीवत्तृकेतरम तत्वा आत्मितामह प्रता महानी सर्वुम क्लिप्तिया ब्राह्मणा नर्चेधरपक्षेधरपक्षे त शाखा अनुगत मंत्रेष्ट श्राद्ध्य दिन व एकक दिने, एक दिने पितृयागोक्त ब्राह्मणनभ्यर्च्य भुंत्य निवर्त्य पिंडपा प्रदान निवर्त्य दक्षिणतांबूल तोषयि ब्राह्मणन प्रेशयिशकर्म सिर्थ सप्तकेशसिज्य प्रसिद्ध केशा संवाज संक्षिप्त वापे पूर्व केशूर्ण चप्त केशरक्ष कक्षोपस्थव क्षौरपूर्वक स्नात्म साध्यांदनमर्त स्वाधीनाग्नि सहस्रगायत्रीं जत्वा दम्यज्ञ निवर्त स्वाधीना मुपस्थाप्य स्वशाखोपरण्वा तुग्त प्रकारेनाज्या माज्यगाधि समाप्तवार सप्तुपराशन तमनपूर्भुकमग्निंदमग्नेरु कृष्णाजिनोपरी स्थिति पुराण श्रवणपूर्वक जागरण कृवा चतुर्षा ते स्ना तदग्नौचर श्रापय स्रपय्वाते नांदोड़साती हूँ गिरीजा होम्वा थाशंभ्यदक्षिण वस्त्रर्णपात्रम धेनु द्वा सम्य ब्रम्होज्वासल्वा तमाम सिंचन तो मरु सिद्र संृहस्पति करोतु थम्मा सिंचाय चाष्माते अग्नियुस्ततात्मता अछावसोने किणस्मे दरियाढ़ी यो भूप्वा यीत स्वामि जातवेदुव आजम स चय ऐधीनना ध्यां प्रदक्षिण नमस्कार पूर्वक उपातः सन्ध्यासहस्र गायत्री पूर्वकोपन नीद्नों दघ्दोदक उपम विशाष्ट दिखकाघ्यपूर्वक गायत्री उसन सात्रीं व्याहृति सुवेश्वा अहम वृक्षशरे कीर्ति पृष्ठ गिरेव पवित्रो वाजि व वा स्वमृतमस्मी द्रवणंबी स वर्चस सुधा अमृतोक्षिशंको वेदावचनम्छंद मृषभ विश्व तपेन्द्रो मेधया शुणो अमृतारणो भूजा संरीव्रमे चर्षण जीवा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्या भूरिविश्रव ब्रह्मण कॉशोसि मेधया पिहत मे गोपा दारेषणायाच विदेशायाच लोकेशना ओं भूसन्यस्तमया ओं भुवसन्तमया ओं शुशन्य स्तंभया ओं भूभुवस्वशन्यस्तमेती मद्रमध्य मल जधनी भाचोचारा सर्वूतेभ्यो मवर्तते स्वाहेतल जलम प्राश राचा दिपूर्णा जलिम प्रक्षिप्य स्वाहेतीशिखा मुत्पाट्य जोपीत परमं पवित्रं प्रजापति सहज पुरस्ता आयुष्यमग्रम प्रतिम्जसुभ्रम योपवीत बल वस्तुतेज योपवीत बहिर्नावसेम्त प्रवेश मध्ये यजस्त्रम परमं पवित्र यशो बल ज्ञान वैराग्यम वेदेट यज्ञोपीतकांजलिनाश ओं भूसमुद्रम गवाहेसूजुआंसन्न्यस्तमया ओं भुव सन्तंभया ओं शुवस्यस्तंभे तिवार अभिम तजल प्रास्याचम्य ओं भुव भू स्वाहेदुवस्त्र कटिशूत्रम विसृज्य सर्वकर्मावर्तकृ जातूपाधानपूर्वक ऊर्धालीचि गेत तत्पश्चात देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पुनः प्रश्न किया हे भगवान सन्यास की क्या विधि है कृपा करके बताने का अनुग्रह करें ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार बोले कि सन्यास अथवा क्रम सन्यास में चतुर्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए सबसे पहले प्रायश्चित रूप कृछ आदि व्रत अनुष्ठान कर ले फिर अष्टश्राद्ध करें देवता ऋषि दिव्य मानव भूत पितर अर्थात दिव्य पितर दिव्य मानव पितर मातृकाए एवं अपनी अंतरात्मा इन आठ की तृप्ति हेतु तो आठ तरह से श्राद्ध करना अति आवश्यक है सर्वप्रथम सत्य एवं वशु नामक विश्व देवों का आवाहन करें। तदनंतर देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु एवं भगवान शिव का आवाहन कर ऋषि श्राद्ध के अंतर्गत देवर्षि राजर्षि तथा मानव ऋषियों का आवाहन करे दिव्य श्राद्ध में अष्ट वशु एकादश रुद्र तथा द्वादश आदित्य का आवाहन करें मनुष्यों के श्राद्ध में सनक सनंदन सनत सनन्द कुमार सनत सुजात का आवाहन करें भूज श्राद्ध में पृथ्वी आकाश आदि पंच महाभूतों को आवाहित करें नेत्र आदि समस्त इंद्रियों तथा जरायु श्वेद अंडर आदि चतुर्विध प्राणी समुदायों का आह्वान करें पितृश्राद्ध में पिता पितामह एवं प्रपितामह का तथा माताओं के श्राद्ध में माता मातामहही परमात्म ही का करें आत्म श्राद्ध के अंतर्गत स्वयं अपना अपने पिता का तथा अपने पितामह एवं प्रपितामह का आवाहन करें आठ तरह के श्राद्धों को एक ही यज्ञ का अंग बनाकर करने से हर एक श्राद्ध में दो दो के क्रम से ब्राह्मणों को आमंत्रित करें तथा विधि विधान से उन ब्राह्मणों का पूजन करें अथवा यदि आठ अलग अलग यज्ञ संपन्न किए जाएँ तो इस प्रकार की स्थिति में अपनी शाखा में आए हुए मंत्रों द्वारा इन आठ श्राद्धों को आठ दिन में या फिर एक ही दिन में पूर्ण करें श्राद्ध कल्प में कहे गए नियम के अनुसार ब्राह्मणों के पूजन सम्मान से लेकर भोजन तक पूरा कृत्य ठीक तरह से सम्पन्न करके पिंडदान करें इसके बाद दक्षिणा एवं ताम्बुल आदि समर्पित करें शेष कार्य की सिद्धि हेतु सात अठवा आठ बालों को छोड़कर शेष बालों को मुड़वा लें इसके साथ ही दाढ़ी मूछ व नख भी कटवा लेना चाहिए कांख और उपस्थ के बालों को कभी न काटना चाहिए छौर कर्म के पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए उसके पश्चात सायंकालीन वेला में ब्रह्म संध्या करके एक सहस्त्र गायत्री का जप करे तदुपरांत यज्ञ करके स्वतंत्र रूप से अग्नि की स्थापना करें। इसके बाद अपनी शाखा का उपसंहार करके उसमें कहे हुए के अनुसार आद्य भाग पर्यंत घृत की आहुति समर्पित करें यज्ञ पूर्ण विधान से करने के पश्चात तीन ग्रास सत्तू का प्राशन करें फिर आत्मन द्वारा मुख शुद्ध करके अग्नि रक्षा हेतु तो उसमें ईंधन आदि रखकर स्वयं अग्नि से उत्तर की ओर काले मृगचर पर प्रतिष्ठित हो जाए तथा पौराणिक कथाएं श्रवण करते हुए रात्रि भर जागरण करें रात्र के चतुर्थ प्रहर के अंत में स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्व वर्णित अग्नि में चरु खीर पकाए तत्पश्चात पुरुष के सोलह मंत्रों से उस चरु खीर अग्नि में समर्पित करें तथा दक्षिण सुवर्ण गौ एवं पात्र आदि का दान करें और इस तरह समस्त विधि विधान पूरा करें इसके उपरांत ब्रह्म का विसर्जन करके उपरयुक्त वर्णित इन दो मंत्रों सम मा सिंचंतु करोत्मा ज्ञाते अग्नि सक्षय ए द्वारा अग्नि के आधि दैविक स्वरूप को अपने अंतरात्मा में प्रतिष्ठित कर ले मंत्रार्थ इस प्रकार है मरुद्गण इंद्र बृहस्पति एवं अग्निदेव ये समस्त देवगण मुझ पर कल्याण का सिंचन करें हे अग्निदेव आप मुझे आयु ज्ञान रूपी धन एवं साधन आदि की शक्ति से संपन्न बनाए और मुझे दीर्घायुष्य भी प्रदान करें दूसरा हे अग्निदेव आपका जो यज्ञ अर्थात यज्ञों में प्रकट होने वाला स्वरूप है उसी रूप में आप यहाँ उपस्थित होने की कृपा करें तथा हमारे लिए बहुत से मानवोपयोगी विशुद्ध धन संपत्ति का विकास करते हुए आत्म रूप से हमारी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएं आप यज्ञ रूप होकर के अपने कारण रूप यज्ञ में स्थित हो जाए हे जातवेद आप पृथ्वी से प्रकट होकर अपने धाम के सहित यहां प्रतिष्ठित हो तदुपरांत अग्निदेव का ध्यान करके प्रदक्षिणा एवं नमस्कार सहित अग्निशाला में उस अग्नि का विसर्जन कर दे इसके बाद प्रातः एवं सायं काली बेला की संध्या करके एक सहस्त्र बार गायत्री महामंत्र का जप एवं सूर्योपस्थान करें तदनंतर नाभि प्रदेश तक जल में जाकर उसमें बैठ आठ दिगपालों को अर्घ्य प्रदान करे फिर माँ जगत जननी को विसर्जित करके सावित्री देवी से व्याहृतियों में प्रविष्ट होने के निम्न मंत्रों से प्रार्थना करें अहम वृक्ष से त्रिशंकुर वेदान वचनम मैं वृक्ष विश्व वृक्ष का उच्छेद हूँ मेरा यश गिरी शिखर के सदृश ऊंचा है अन्नोत्पादक सूर्य में व्याप्त अमृत के सदृश मैं भी अत्यंत पवित्र अमृत स्वरूप हूँ मैं तेजो युक्त संपदावान उत्तम मेधा से युक्त एवं अमृत से अभिषिक्त हूँ यह त्रिशंकुर ऋषि की ज्ञान अनुभव से युक्तवाणी है यश छंदा मृषभो भूजासम जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं सर्वरूप हैं जिनका वेदों से विशेष रूप से प्रागट्य हुआ है वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाए हे देव मैं अमृत स्वरूप परमात्मा को धारण करने वाला बनूँ तीसरा शरीरम में श्रुतम गोपाय अर्थ मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो मेरा जिह्वा मधुरभाषिनी हो मेरे कान श्रेष्ठ वाणी सुनने वाले हों आप मेधा से युक्त ब्रह्मा के सदृश हैं मेरे द्वारा सुनी गई वाणियाँ विस्मृत न हो दारिश नायाश्च सुन मया मैं पत्नी की कामना धन संपदा की कामना और लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ मैंने भूलोक का संन्यास पूरी तरह से परित्याग कर दिया है मैंने भूव पृथ्वी भूअ अंतरिक्ष भू पृथ्वी भूअ अंतरिक्ष और सुअ स्वर्ग इन तीनों लोकों के वैभव आदि का पुण्यतया परित्याग कर दिया है अर्थात प्रार्थना के मंत्रों का मंद मध्यम और उच्च स्वर से वाणी के द्वारा या फिर मन ही मन उच्चारण करके तथा पुनः अभयम प्रवर्तते स्वाहा इस मंत्र से जिसका मंत्रार्थ इस प्रकार है मेरी ओर से समस्त प्राणियों को अभयदान प्रदान किया गया है मुझमें ही सबकी प्रवृत्ति होती है जल का आगमन करके पूर्व दिशा की ओर पूरी अंजलि भरकर जल ढाल ओम स्वाहा कहकर शेष बचे हुए शिखा के बालों को उखाड़ डालेंगे इसके पश्चात अगले मंत्र यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है यह पूर्व काल में प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के साथ ही प्रादुर्भूत हुआ है यह सर्वश्रेष्ठ एवं आयुष्य की वृद्धि करने वाले हैं यज्ञोपवित को बाहर न रखना चाहिए यह यज्ञमय सूत्र आप मेरे यज्ञमय सूत्र आप मेरे अंत में प्रविष्ट होकर आत्मा के साथ निरंतर एकाकार होकर रहें आप परम पवित्र हैं मुझे सुयस बल ज्ञान वैराग्य एवं धारण प्रदान करें जब मंत्र पढ़कर यज्ञोपवीत को तोड़ डालें और जलांजलि के साथ उसे हाथ में लेकर ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा इस मंत्र के द्वारा जल में हवन विसर्जन कर दे तदनंतर ओम भूह सन्यस्तमया ओम भूअ सं्यस्तम्भया ओम, ओम शुअ श्यास्तम इस प्रकार तीन बार इस मंत्र को पढ़कर तीन बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आगमन करें इसके बाद ओम भू स्वाहा कहता हुआ वस्त्र एवं सूत्र को भी जल में समर्पित कर दें तत्पश्चात इस बात को याद करते हुए कि मैं समस्त कर्मों का त्यागी हूँ दिगंबर वस्त्र होकर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए ऊपर की ओर माह उठाए हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर जाए